माँ की बातें सरयू बालादेवी 1911 उन्नीस सौ के अपने घर से शाम को माँ के पास गई माँ के कमरे में जाकर बैठते ही गोलाब माँ ने आकर कहा एक सन्यासिनी अपने गुरु का ऋण चुकाने के लिए कुछ सहायता प्राप्त करने काशी से यहाँ आई है तुम्हें कुछ देना होगा मैंने खुशी से अपनी सहमति जताई माँ ने हंस कहा मुझे पकड़ा था पर मैं क्या किसी के पास रुपया मांग सकती हूँ बेटी मैंने कहा ठहरो हो जाएगा गुलाब माँ ने कहा माँ ने आखिर उपाय कर ही दिया माँ ने धीरे से मुझसे कहा गुलाब ने तीन गिन्नियाँ दी है कुछ देर बाद वे सन्यासिनी आई वे बलराम बाबू के घर गई थी वहाँ भक्तों ने अपने साध्यानुसार कुछ कुछ दिया है मैंने सुना उनका एक बड़ा परिवार था तथा सात पुत्र थे उनके सब प्रकार से भार ग्रहण में समर्थ होने पर यह संसार त्याग करके चली आई है सन्यासिनी कहा जाता है कि गुरु निंदा नहीं करनी चाहिए फिर गुरु के उद्देश्य से प्रणाम करके बोली वे मुकदमेबाजी के शौकीन थे अब बूढ़े हो गए हैं अब कुछ कर नहीं पाते हैं उधर लेनदार उनके विरुद्ध डिग्री पाकर पैसा वसूल करने आया है क्या करूँ इसीलिए उनके लिए भिक्षा करने निकली हूं। यह सुनकर श्री ने एक श्लोक कहा श्लोक याद नहीं आ रहा है पर उसका भाव यह था कि उचित बात गुरु को भी कहीं जा सकती है उससे पाप नहीं होता माने और भी कहा पर गुरु भक्ति होनी चाहिए गुरु चाहे जैसे हो उनके प्रति भक्ति से ही मुक्ति है ठाकुर के शिष्य भक्तों में कैसी भक्ति है देखो तो सही इसी गुरु भक्ति के कारण वे लोग गुरुवंश के सभी लोगों के प्रति भक्ति तो रखते ही हैं यहाँ तक कि गुरु के स्थान की बिल्ली को भी सम्मान देते हैं सन्यासिनी रात तीन बजे से सवेरे आठ बजे तक जब ध्यान करती हैं इसीलिए उन्होंने एक धुले हुए कपड़े की मांग की माने भूदेव की एक धोती देने के लिए कहा सन्यासिनी ने मुझसे पूछा क्या तुम रात में रुकोगे यदि रुको तो तुम्हें कुछ उपदेश दे सकती हूँ मैंने मन ही मन सोचा हमारी माँ के सामने आप भला क्या सिखाएंगे किंतु प्रगट में कहा नहीं मेरा रुकना नहीं होगा मेरी गाड़ी आ गई संध्या आरती होने पर श्री माँ को प्रणाम कर मैंने विदा ली